श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुर्यानंद दीर्घ काल तक कठोर तपस्या के फल स्वरूप हरि महाराज का स्वास्थ्य भग्न हो चुका था धीरे धीरे शरीर में रोग प्रकट होने लगे बहुमूत्र का रोग तो उन्हें पहले से ही था काशी धाम पहुंचने के बाद उन्हें दो बार इन्फ्लुएंजा भी हुआ इसके अतिरिक्त पुराना दमा भी उभर कर आया रक्त दूषित हो जाने के फलस्वरूप शरीर में किसी प्रकार का घाव हो जाने पर वह के रूप में परिणत हो जाता और प्रतीक्षा को देख कर लोग चकित रह जाते थे उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में उनकी पीठ पर एक विषैला व्रण हो गया चिकित्सकों ने वहां से एक बड़ा मांसखंड हटाकर निकाल दिया पर हरिमहाराज निर्देश पर हरि महाराज के निर्देश पर इस बार भी क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं हुआ इस पीड़ाजनक अस्त्रोपचार के समय भी उन्हें जरा सा भी कष्ट व्यक्त न करते देख चिकित्सक को काफी भरोसा हुआ दूसरे दिन पट्टी खोलने पर जब उन्होंने देखा कि वहां से एक टुकड़ा मांस लटक रहा है तो उसे निकाल देना उचित समझ हरि महाराज को बिना बतलाए ही वे उसे काटने लगे इस पर महाराज असह्य पीड़ा से चीख उठे डॉक्टर घबड़ा कर रुक गए वे इसका कारण नहीं समझ सके तब हरि महाराज ने उन्हें समझा दिया कि इच्छा शक्ति के द्वारा मन को देह से उठा लेने के फलस्वरूप पीड़ा का अनुभव नहीं होता है परंतु उस दिन उन्हें पहले से कुछ न बतलाने के कारण उनका मन देह में ही आबद्ध था इसीलिए प्राकृतिक नियमानुसार उन्हें पीड़ा का अनुभव हुआ 1922 सौ ईस्वी के प्रारंभ में उनकी पीठ में एक छोटा सा फोड़ा हुआ जो क्रमशः बढ़ते हुए विषैले घाव में परिणित हो गया कलकत्ते से आकर डॉक्टर ने उन पर अंतिम बार बारो अस्त्रोपचार किया इस बार भी क्लोरोफार्म के प्रयोग नहीं किया गया पर डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था आपको साधारण रोगियों की तरह चिल्लाना होगा तभी मैं भी स्वाभाविक रूप से कार्य कर सकूँगा फिर भी क्रिया के समय उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की सिर्फ डॉक्टर की बात रखने के लिए ही अंत में बनावटी स्वर में ओ माँ कहकर चिल्लाए और सबको थोड़ा हंसा दिया एक दिन उन्हीं के मुख से इस प्रतिक्षा की व्याख्या सुनने में आई थी एक बार सेवाश्रम में ही उनके हाथ में अस्त्रोपचार हुआ उस समय उनमें पीड़ा का कोई चिन्ह न देखकर दूसरे दिन स्वामी निर्वेदानंद ने उनसे इस संबंध में पूछा उत्तर में हरि महाराज ने कहा देखो मन का स्वभाव छोटे बच्चे जैसा है उसे पकड़े रखने पर वह लगातार छोडो छोडो कहता रहता है। इसीलिए उसे एक बार थोड़ा छोड़ दिया था परंतु तब भी डॉक्टर का, का काम पूरा नहीं हुआ था यह देखकर फिर पकड़ लिया फिर छर भर मौल रहने के बाद उन्होंने अकस्मात अपनी अपूर्व पद्धति से गीता के इस श्लोक की आवृत्ति की यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु जिसमें स्थित होकर योगी बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता और इसके साथ ही कहा भाष्यकार शंकराचार्य ने इस पर कहा है शस्त्र संपात जनतेनापि दुखे न न विचाल्य शस्त्र के आघात से उत्पन्न दुख से भी विचलित नहीं होता इस प्रकार प्रथम व्याख्या में उन्होंने योगिक प्रत्याहार सिद्धि का उल्लेख किया तथा दूसरी में स्थित प्रज्ञ महापुरुष का स्वरूप बताया